kalyana nidhanam kalimalamathanam pavanam pavana मुदि परिपदक्रात प्रस्थित सेश्रास्था नमे कम मेक कविवर बचसा जीवन सज्जना बीज धर्मद द्रुम प्रभावतु प्रभवत भवता रामनाम रा भर्जनम मर्जनम सुख समर्जनम यमदूता राम रामे यो ब्रह्म विदधा पूर्व जो वैदाश प्रणोति तस्म तग्वेवत्मु प्रकाशम मु शरण प्रपद्ये वेद वेदांत वेद आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र चरण चंचरी महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा कार की अब आप लोग सावधान हो जाएं। कई दिन से मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है खास तौर से गला लेकिन बोलना है क्योंकि बहुत कुछ क्या अभी सभी विषय अधूरा पड़ा है हाँ तो मैं कौन हूं मेरा कौन है इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे अनंत जन्म बीत चुके और क्योंकि कोई भी जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता अतः हम लोगों ने अनंत जन्मों में अनवरत इन्हीं प्रश्नों के समाधान के लिए प्रयत्न किया किंतु अभी तक जहा खड़े थे वहा भी नहीं है और पीछे हटते जा रहे हैं और कर्म कर कर, कर के बंधते जा रहे हैं संचित प्रारब्ध क्रियमाण ये तीन प्रकार के कर्मों का बंधन उन बंधनों से जन्म धारा प्रवाह चल रहा है तदर्थ आप लोगों को बताया गया कि प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से इन प्रश्नों को हल नहीं किया जा सकता अतः शब्द प्रमाण का अवलंब लिया गया और वेदों शास्त्रों पुराणों आदि के द्वारा बताया गया कि तीन तत्व सनातन हैं ब्रह्म जीव माया उन्हीं तीनों में एक तत्व हम लोग भी हैं अर्थात मैं इस मय के विषय में बहुत विस्तार से इसके प्रत्येक लक्षण बताए गए कि ये मैं नाम का जीव जहाँ रहता है स्वयं भी जीवित रहता है और उसको भी जीवित रखता है जैसे हमारे देह को और बताया गया कि ये ब्रह्म का अंश है उसकी शक्ति है और ब्रह्म से इसका भेदाभेद संबंध है जीव और माया दोनों भगवान की शक्ति है अंश है लेकिन ये डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के अंश नहीं है श्री कृष्ण की तीन शक्तियां बताई गई पराशक्ति जीव शक्ति माया शक्ति यह जीव जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है इसलिए इसको तटस्थ शक्ति भी कहा जाता है क्योंकि भगवान महाचेतन और जीव चेतन है किंतु माया जड़ है अत उसका स्थान जीव के पश्चात है तो ये तटस्थ जीव से भगवान का अनंत संबंध है ऐसा कहो कि केवल भगवान से ही संबंध है भी नहीं ये माया विशिष्ट है कभी हुआ है माया विशिष्ट ऐसा नहीं है सदा से माया विशिष्ट है इससे भगवान से कोई मतलब नहीं है कि भगवान ने माया विशिष्ट कर दिया है ये अनाज काल से माया तू प्रकृति विद्या माई नु महेश्वर ये माया शक्ति है शक्ति श्रूय ते वेद कह रहा है छे आठ श्वेता चतरोप माया सृजति सिंह सर्विदम सृजत सर्विदम रक्षतिदम संघरत माया में उपनिष्ती एक नाद्रतं वेद्यम शांडल्य ने कहा शक्ति होने से इसको मिथ्या मत कहना भगवान ने चैलेंज किया था दैवी ऐसा गुणमयी मम माया ये माया दैवी है दैवी है और मम है दो शब्दों पर ध्यान दो ये मेरी शक्ति है इसलिए दैवी है इसलिए इस माया को केवल मैं जीतता हूं और कोई नहीं जीत सकता मैं जिस पर कृपा कर दू और इशारा कर दू माया को छोड़ दे बस वही माया से उत्तीर्ण हो सकता है कोई साधन नहीं है जो मिथ्या मिथ्या का बकबक करने वालों को माया से उत्तीर्ण करा दे जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा धन्यो हम कृतकृत्यो हम विमुक्तो हम भवग्रहा मैं माया से उत्तीर्ण हो गया हूँ हाजी आप हो गए होंगे हम मानते हैं अरे आप भगवान शंकर के अवतार हैं लेकिन कैसे हुए जरा संसार को बता तो दीजिए स्वरूपो हम पूर्णो हम तद भगवान की कृपा से हुआ अनुग्रहात्ग्रह हेतुन विज्ञान च मोक्ष सिद्धि भविमर्प तश्रुते तो दो तीन चालीस के भाष्य में लिखा भगवान की कृपा से जो ज्ञान होगा उसी से ये माया से मुक्ति होगी कोई साधना नहीं है ऐसी करोड़ कल्प तक कोई प्रयत्न करे चतुर्मुखादि नाम सर्वेशम भक्त्या कोट कल्प भीर मोक्षो न विद्यते त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद आठ एक करोड़ कल्प तक कोई हो ब्रह्मा हो कोई हो जीव साधारण इनकी गिनती क्या है हो इसीलिए तो सब ग्रंथ कहते हैं ब्रह्मा जब भगवान से प्रकट हुआ तो भगवान ने कहा सृष्टि करो जैसे संसार पहले था वैसे ही बना दो आउट कर दो प्रकट कर दो ए, कुछ नहीं कर सकता बड़ी समाधि लगाया हजारों वर्ष आम नाध गो नौ पांच भागवत संवत्सर सहस्रांत दिया योग विपक्या तीन छ भागवत न पश्य परमात्मनो जनो न बुध्यते भी नौ आठ बाईस भागवत ना यदृता गति विदु नामदे किताप हरे सुरा ब्रह्मा कह रहा है मैं भी नहीं जानता उसको नारद जी तुम भी नहीं जानते शंकर जी भी नहीं जानते हे लोग <laughs> जानते वो जान तू किम बहुत क्या में विभो मनसो बपुसो बाचो वैभवम तब गोचरा जो कहते हैं मैं जान सकता हूं जानता हूं पागल है बोलने दो दस चौदाह अड़ती ही अनुभेदावर जन्म नो अग्रसरम कोई नहीं जानता अब ब्रह्मा से बड़ा कौन सा विद्वान है जो दावा करेगा तुम तो माया से उत्तीर्ण होने का दावा करने वाला हाफ नहीं फुल मैड शिव चतुरा नन देखि डरा अपर जीव के लेखे मही शिव बिरंचि का मोह को है बपुरा आन नारद भव बीरंच नायक आत्मवादी तब माया के अंडर में है तब तक जब तक भगवत कृपा पात्र न बन जाए और भगवत कृपा पात्र बन जाए तो काकभुचुंडी कौआ भी माया को मारे लाते तो ऐसी एक माया शक्ति है जो हमारे ऊपर सदा से हावी है और भगवान से जीव का भेदा भेद संबंध है इस विषय में बहुत डिटेल में आपको वेदों से वेदांत से और भागवत से गीता से समझाया गया देखो वेद में चार प्रकार के विरोधी मंत्र हैं संक्षेप में समझो नंबर एक निर्गुण निराकार एस आत्मा पत पापमा भिजरोमृत्युरो को भिज पिपासा ये निराकार है और साकार भी है देखो एक ही मंत्र में सत्य काम सत्य संकल्प ये सगुण भी है निर्गुण भी सगुण भी और देखो अभेद एक दघ्वर्व्योपनषदेद यच्च यच्च्यम तीन पंद्रह श्वेताशतरोपनिषत् ष एवेदं भूत भव्यम भवच्च यदभागव द्रव्यम कर्मच कालचव एवं वासुदेवात् ब्रम चोस् तत्ता दो पांच चौदह अथवा बहुन किन तवाजुन भीष्टभ्याद कृष्ण जगत कांशे न स्थ मत्तर किंचिन्ह्य दस्ति धनंजय मई सर्विद्रोत सब कुछ एक ब्रह्म है एकम विप्रा बहुधा बदंती एक ब्रह्म एक बहुधा एको रुद्रो जयमान नीतीया तस्थुर्जयकाशत ईशनीश्रुतरोपनिषत्न्दो एको हवई नारायण आसीत न ना ब्रह्म निशानहा चतुर्वेदोपनिषद पहला मंत्र केवल एक भगवान है एक ब्रह्म है यह भी है और यह भी है सर्वा जीवे सर्वंस्ते हमते अस्म हंसो भ्रम्यते ब्रह्मचक्रे पृथुत्म संयुक्त में क्षरम्क्षर भरते विश्वमीषा गया ज्यादा भजा बीसनीषा क्षर प्रधानममृता क्षर हर अक्षरात्मी एक तज्गेवात्मसंस्त नातः परेदित कि एक छ आठ एक नौ एक दस एक बिदे दिदे अक्षरे ब्रह्म पर पाँच एकत्र बता रहे हैं कि तीन तत्व है द्वा सुपर्णा सविजा दो भी बता रहे हैं। और उनमें गुण भी बता रहे हैं अतो नंते न तथा ही लिंगम तीन दो पच्चीस वेदांत अनंत गुणानु क्रमिष्यन सतु बाल बुद्धि ग्यारह चार दो दस चौदह सात एक अठारह चौदह महा गुणान गुणस्त नहीं है गुणात्मनस्ते गुणान बिमा तुम जो मूर्ख गुण को गिनना चाहे तो पहले वो पृथ्वी के राजकर्ण को गिनकर बतावे अनंत गुण तो निर्गुण भी सगुण भी निराकार भी साकार भी एक भी अनेक भी अनेक प्रकार के ये भेदा भेद वैषम्य है और एक ही वेद में भी ये वैषम्य है अब देखिए छादोग्योपनिषद तत्व छ आठ सात तू ब्रह्म है तत्व आसी तत्माने ब्रह्म त्व माने तू आसी माने हो एक और कुछ नहीं है और तत्जला शांत उपासी तो ए। साध जीव माया और जगत उससे पैदा हुए हैं, उससे रक्षित है उसमें लय होंगे ऐसा जानकर उपासना करो जीवों ये देखो भेद एक ही छान दो गो पठ तीन चौदह एक अब देखो बृहदारण्य को पनिषद अहम ब्रह्मास्म एक चार दस मैं ब्रह्म एक यथाने विस्फुंगा ब्युच्चरतीमे अस्मदात्मन भूतानि भूताचरती दो एक बीस और आपको हमने एक ही मंत्र में भी बताया था दोनों चीजें आठ एक पांच आठ सात एक आत्मा पापमा तो ये तमाम भेदा भेद संबंध के प्रमाण भरे पड़े हैं मनुष्य की थोड़ी सी आयु है बिचारा कितना पढ़े कितना समझे शंकराचार्य आए जी ये तमाम सारी बात आप जो लोगों को बरगला रहे हैं हम नहीं मानते हम तो कहते हैं बस एक ब्रह्म है और बाकी ये सब ब्रह्म, ब्रह्म है भ्रम है ब्रह्म इसको कहते हैं विबर्थ बाद मायावाद केवलाद्वैत बाद केवला अर्थात हम भी ब्रह्म है ये संसार भी ब्रह्म है माया वाया कुछ नहीं ये संसार भी ब्रह्म है हमको तो दिखाई पड़ता है ये सब कुछ आप कहते हैं ब्रह्म है तुमको अज्ञान है अज्ञान ब्रह्म हो गया है तुमको कैसा भ्रम रज य था हेर जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए एक एक शब्द पर ध्यान देना थोड़ा बुद्धि का विषय आ रहा है जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए अंधेरे में हम लोगों को हो जाता है टेढ़ी मेढी रस्सी पड़ी हो पगडंडी में और हम जा रहे हो अंधेरे में ये रस्सी हो नहीं सांप हो सकता है नहीं रस्सी होगी नहीं सांप हो सकता है लेकिन अपन को रस् साप ही मानना चाहिए क्योंकि अगर हमने रस्सी मान के पैर रख दिया और वो सांप हुआ कोबरा तो फिर दस सेकंड में हम जीरो बटे सौ हो जाएंगे तो हम घूम के चले जाते हैं सीप में चांदी का भ्रम हो जाता है रजत में का भ्रम हो जाता है सीप में ऐसे ही तुमको इस ब्रह्म में संसार दिख रहा है हा अब जरा मैं अद्वैत वादियों से बात करना चाहूंगा शंकराचार्य से नहीं अद्वैत वादियों से क्यों जी आपने वेद पढ़ा है ना हा पढ़ा है तो वेद में क्या लिखा है जायन्ते यथो वाय भूता येन जाता जीवंती ययास तरीोपनिषदी एक् आनंदो ब्रह्मेदा आनंद खल भूता तीन छ तैत्ोपनिषद शो कामत बहुशाई सपोत्यत तैत्तरीोपनिषदो तस्मा तस्मात्मन आकाशूता तैत्तरोपनिषद यम सृजति विश्व विभारति विश्व भुंक्ते स आत्मा शांडल्योपनिषद स ईक्षत आईत्ोपनिषद एक सा सा एक छान चक्रे प्रश्नोपनिषत छे तीन तदाई क्षत छानिषद छे दो तीन सा एक छत एक दो पांच बृहदारण्यकोपनिषत ऐसा माया नारिह सर्विदम सृजती नृसिहतापनी पिषद तीन एक ये सब वेद मंत्र तो कह रहे हैं भगवान से संसार बना है हाँ। तो क्यों जी इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो मिट्टी कारण और घड़ा उसका कार्य है हाँ। ऐसे भगवान कारण और संसार उसका कार्य हाँ पहले संसार नहीं था हाँ, एक दिन भगवान ने प्रकट किया प्रलय के बाद हाँ, तो भगवान ने संसार प्रकट किया जैसे मिट्टी से कुम्हार ने घड़ा बना दिया हाँ, तो घड़ा तो कार्य हो गया और बनाने का जो उसका मैटर है वो तो मिट्टी है हाँ। तो, तो फिर ये बताइए कि आप जो ये कह रहे हैं कि ये ब्रह्म है तो ये ब्रह्म कैसे हुआ ये तो कार्य नहीं है ब्रह्म तो नित्य सदा एक सा होता है ब्रह्म और ये जो आप कह रहे हैं रस्सी में सांप का भ्रम हुआ तो रस्सी सांप का कारण नहीं है रस्सी से सांप नहीं पैदा होता एक एक शब्द पर ध्यान दो रस्सी से सांप नहीं पैदा होता सीप से चांदी नहीं पैदा होती लेकिन ब्रह्म से संसार पैदा हुआ तो फिर ये एग्जाम्पल कैसी हुई आपकी कि रज्जू में सांप का भ्रम हो गया है नंबर दो ब्रह्म स्वयं सिद्ध नित्य वस्तु है और जगत क्षवर है हाँ। घड़ा नक्षवर है फिर मिट्टी बनेगा वो फूट करके मिट्टी नित्य है घड़ा अनित्य है नक्षवर है इसी प्रकार ब्रह्म नित्य है संसार नक्षवर है इसका प्रलय होगा हाँ। लेकिन रस्सी भी नित्य है और साफ भी नित्य है दोनों नित्य है ऐसा तो नहीं है कि साफ संसार की तरह है वो नष्ट होए नहीं है और एक दिन खाली रस्सी बची ऐसा नहीं है दोनों अलग अलग हैं, अपनी अपनी सत्ता रखते हैं रस्सी और सांप लेकिन भगवान अपनी सत्ता रखता है संसार की कोई सत्ता नहीं महाप्रदय में संसार कहां रहता है और जब भगवान चाहे इसको जीरो वोट सौ कर दे सप्तास महाप्रदय संकल्प किया संसार समाप्त तो क्या रस्सी के संकल्प से सौप समाप्त हो जाएंगे एग्जाम्पल गलत नंबर तीन ये बताइए कि रस्सी और सांप का भ्रम तो उसको होगा जिसने दोनों को देखा होगा पहले ध्यान दो रस्सी भी देखा है सांप भी देखा है दोनों का एक्सपीरियंस है और हमने रस्सी देखा अंधेरे में तो हमने डाउट किया कि ये सांप हो सकता है जिसने सांप देखा ही नहीं उसको रस्सी में सांप का भ्रम तो होगा नहीं हाँ नहीं होगा तो भगवान जब था तो संसार तो था नहीं तो उस भगवान को भ्रम कैसे हो गया अपने ऊपर कि उसने इस संसार को अपना स्वरूप न मान करके और संसार के रूप में मान लिया भगवान को भ्रम कैसे हो गया छोड़िए और चलिए ये बताइए कि ये भगवान अकेला था ना हाँ अकेला था तो वो भगवान अकेला उसको भ्रम कहां से आया अज्ञान से हाँ। तो अज्ञान तो आप मानते नहीं आप तो अद्वैत तो मानते हैं एक ब्रह्म था बस। अब अगर अज्ञान भी था पहले से तो फिर दो मानिए कि एक अज्ञान है अनादि और एक ब्रह्म है अनादि और अगर दो मान भी लें आप तो ब्रह्म तो नित्य ज्ञान स्वरूप है, है आप कहते हैं प्रकाश स्वरूप है हा तो अज्ञान रूपी अंधकार प्रकाश पर अधिकार कैसे कर दिया ब्रह्म ने अपने को संसार कैसे मान लिया जीव कैसे मान लिया ये अज्ञान ब्रह्म को कैसे हो गया अगर अज्ञान अनादि भी है तो ब्रह्म को अज्ञान कैसे हो गया अब दूसरे आए अच्छा एक बात और बताओ अद्वैती लोग आपके बहुत ध्यान से सुनना कि अनादि काल से अब तक अनंत जीवों को यानी ब्रह्मों को ये भ्रम हुआ तो क्यों जी भ्रम तो अपने अपने मन के अनुसार होता है ना हाँ। तो हू सारे ब्रह्म को जो भ्रम हुआ कि ये पेड़ है तो सबको एक सा भ्रम हुआ ये पेड़ है अरे किसी को होता भ्रम कि ये बैल है किसी को भ्रम होता कि ये गधा है किसी को भ्रम होता है चंद्रमा है सब को एक कहीं भ्रम कैसे हो गया कि सब उसको पेड़ देख रहे हैं अरे सबका मन अलग अलग है और सबको भ्रम हुआ तो सबको अलग अलग दिखाई पड़ना चाहिए अब अनाधिकाल से अब तक जो पेड़ की परिभाषा लिखी गई है सब वैसे ही देख रहे हैं किसी के मन ने और वस्तु नहीं देखा उसको ऐसा कैसे हो गया जमीन नहीं बात <laughs> तो दूसरे आए अब बदल गया सिद्धांत उन्हीं के संप्रदाय में उनने कहा देखो जी <laughs> हाँ ये तो ठीक है कि ब्रह्म एक चिन्ह मात्र हैत्मा चेतन प्रकाश मात्र उसमें कोई गुण गुण कोई क्रिया कोई कुछ नहीं है निरवय है कोई उसका अंग फंग कुछ नहीं हम्म तो वो एक दूसरा आया इसी संप्रदाय का उसने कहा परिच्छेद बाद सही है विवर्त बाद गलत हो गया ये क्या होता है ब्रह्म का ब्रह्म विद्या से युक्त हो गया तो ईश्वर हो गया और अविद्या से युक्त हो गया तो जीव हो गया <laughs> तो क्यों जी एक बात बताओ कि अपरिच्छिन्न निरवय चिन्ह मात्र प्रकाश मात्र ब्रह्म का टुकड़ा कैसे हुआ और वो भी दो टुकड़ा बड़ा टुकड़ा ईश्वर हो गया और उसी ने सृष्टि किया है ब्रह्म कुछ नहीं करता अच्छा तो पहली बात तो की है, उसके दो टुकड़े ये विद्या कहां से आ गई और अविद्या कहा से आ गई ब्रह्म ही तो था एक और अगर मान लो विद्या विद्या कहीं छुपे हुए थे और प्रकट हो गए और उनसे एक ईश्वर बन गया उसने सृष्टि किया हाँ। तो ये बताओ कि ईश्वर के सब संकल्प गुण वगैरह हैं हा हैं हाँ है। तो क्यों जी जब ब्रह्म में नहीं है वो चीज तो ईश्वर में कैसे आ गई जब ब्रह्म आकारता है तो ईश्वर सृष्टिकर्ता कैसे हो गया जो गुण पिता में होता है वही तो पुत्र में आएगा तुम्हारी बात जम नहीं रही तीसरे आए, उन्होंने कहा जी प्रतिबिंब बात सही है यह क्या होता है बिंब का प्रतिबिंब क्या मतलब मतलब ब्रह्म का ये परछाई ये जीव है और ये जगत है तो क्यों जी परछाई जो होती है ये तो साकार वस्तु की होती है देखो सूर्य की परछाई चंद्रमा की परछाई पानी में पड़ती है ये चंद्रमा ये सूरज है ये तारा दिख रहा है पानी में तो पानी भी साकार है और वो भी साकार है दोनों के आकार है तो प्रतिबिंब पड़ रहा है क्या आकाश का भी प्रतिबिंब होता है ये खाली जगह है इसको आकाश कहते हैं नथिंग ये इसका प्रतिबिंब और वो जिसमें पड़ रहा है वो भी कुछ नहीं है कुछ नहीं का प्रतिबिंब कुछ नहीं में पड़ा तो कुछ नहीं निकलेगा रिजल्ट अरे निराकार ब्रह्म है उसका प्रतिबिंब संसार साकार कैसे बन गया एक बात बताओ तुम्हारे जितने अद्वैती हुए हैं आज तक इसी संसार से रोटी दाल खाते थे कोई सन्यासी बिना खाए रहा है क्या आज तक शरीर को तो भूख प्यास ब्रह्मज्ञानी को भी लगती है खाना पड़ता है भिक्षा मांग के खाना बनाता नहीं ठीक है ये पृथ्वी पर चलता है ये शरीर धारण किए है ये भी जीरो है जिस आख से देखता है किताब लिखता है ब्रह्मसूत्र सूत्र वगैरा भाष्य वगैरा वो कलम दबात सब मिथ्या सब ब्रह्म है। <laughs> ऐसा कैसा ब्रह्म है भाई ये तो साक्षात है सबका अनुभव है ते बिंब प्रतिबिंब बाद चौथे आए उन्होंने कहा देखो ऐसा है जी कि आत्मा जो है ये परमात्मा जिसको ब्रह्म कहते हैं इसने अंत करण को कर्ता बना दिया मन को तो ब्रह्म कुछ नहीं करता ये मन करता है तो क्यों जी ये मन निराकार है ना हाँ। और ब्रह्म भी निराकार है हाँ। तो निराकार ने निराकार को कर्ता कैसे बना दिया जब कारण में वो शक्ति नहीं है कर्तृत्व की तो कार्य में कैसे आएगी और फिर विरोधी चीज कि ब्रह्म तो चेतन है और अहंकार जड़ है ये तो माया से बना है तो चैतन्य और जड़ का संबंध कैसे होगा तुम्हारी बात भी कुछ जमती नहीं कुछ लोग बोले कि देखो ये ऐसा है कि जब जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है तो वो ब्रह्म बन जाता है अच्छा तो क्यों नहीं? जब भगवत प्राप्ति के बाद ब्रह्म बन जाता है तब वो उसका ये अज्ञान समाप्त हो जाता है अजीब प्रश्न तो यही है अज्ञान आया कैसे सब लोग जरा बुद्धि लगाओ अज्ञान क्या अनादि है और अनंत है यानी अज्ञान सदा से है सदा रहेगा तो सदा से है ये तो आप मानते नहीं आप तो खाली एक ब्रह्म मानते हैं और सदा रहेगा ये भी आप नहीं मानते आप कहते हैं ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो अज्ञान चला जाएगा इसलिए ये लाइन भी बेकार तो क्या एक दिन अज्ञान आया और सदा रहेगा आप ये भी नहीं मानते क्योंकि सदा रहेगा कैसे भाई वो तो कह रहा है अज्ञान चला जाएगा अच्छा, अच्छा। तो फिर क्या ये एक दिन अज्ञान आया और एक दिन चला जाएगा ऐसा है अब चुप हो गया हो अद्वित आया कैसे कहें क्योंकि ब्रह्म को अज्ञान आया कैसे हुआ कैसे वो तो नित्य ज्ञान रूप है उसकी तो परिभाषा ही है सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म वो ज्ञाता मानते ही नहीं ब्रह्म को ज्ञान मानते हैं ज्ञान <laughs> देखो अंधेर कोई आदमी कहे देखो पेड़ नहीं है हाँ। काटने वाला भी नहीं है हाँ। और काटना हो रहा है ए? ऐसा कैसे पेड़ नहीं है काटने वाला भी नहीं है और काटना हो रहा है यानी आत्मा या परमात्मा ज्ञाता नहीं है ज्ञान है ज्ञान है और वो ज्ञान कैसा है जिस पर अज्ञान कभी ना आवे तो साध होता अगर एक दिन आया अज्ञान तो फिर हम ज्ञानी बन जाएंगे तो फिर आ जाएगा फिर तो एक गधे का स्नान हो गया कोई हर लाखों जन्म मेहनत करके ज्ञानी बने और फिर एक दिन अज्ञान आ जाए हमला कर दे हमारे ऊपर ये तो इंपॉसिबल है तो फिर ऐसा होगा कि अज्ञान अनादि है लेकिन शांत है एक दिन समाप्त हो जाएगा लेकिन आप तो अज्ञान को अनाद मानते नहीं क्योंकि आप तो एक ब्रह्म मानते हैं खाली तो ये तो हम लोग मानते हैं कि अज्ञान युक्त जीव अनादि है और एक दिन अंत हो जाएगा आप तो ऐसा नहीं मानते कि कोई मां ना ज्ञान नाम की चीज पहले थी ब्रह्म सदा ज्ञान स्वरूप है कोई हिसाब नहीं है तो शंकराचार्य जी ने ये अपने उस समय के हिसाब से ऐसा सब लिख दिया है लेकिन स्वयं ने भक्ति की है श्री कृष्ण की इस सब बातें आपको आगे बताई जाएंगी डिटेल में तो आप इतना समझ लीजिए केवल कि ये अद्वैत बाद एक धोखा है एक संत ने कहा मायावाद मदान मुसरा है पागल बड़े जोर से गुस्से में तू हम ब्रह्मा स्मिति मुहुर् मुहुर् बदसिरे जीवत तो, तो तबत तुझे उन्माद रोग हो गया है जो तू कहता है मैं ब्रह्म हूं मैं ब्रह्म हूं अरे ऐश्वर्य जम तब कुत्र अरे वेद तो कहता है एस सर्वेश्वर सर्वाधिपतिहदारण्यकोपनिषद चार चार बाईस सर्वज्ञ सर्वे स्वर सर्वाधिपति सुबालोपनिषद पांच एक सर्वज्ञ सर्वे स्वर सर्वाधिपति महोपनिषद सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि वो सर्वज्ञ है मुंडकोपनिषद एक एक नौ सर्वज्ञ सर्विद्ध मयन तपा तो कौन सा जीव है सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वाधिपति मैंने आपको बताया था धारा काश में उभे दयावा पृथ्वी अंतरे व समाह हास्ति स्ति तदस्मिन सर्व समाह ब्रह्मांड सब उस भगवान में स्थित है धारा काश में तो जीव में स्थित है बिचारे की जीव की कहा गिनती है तो जी ब्रह्म बन जाएगा जब तब तो भगवान गुण दे देगा आज तत् बोलो ये आठ गुण जो भगवान में है इसको भी तो वेदांत ने खंडन कर दिया उत्तराचे स्वरूप ये तो बाद में आए ना आठ गुण हाँ। और उसमें भी एक शर्त है जगत व्यापार बर्जम भोगमात्र साम्य लिंगाच चार चार सत्रह चार चार इक्कीस वेदांत सृष्टि आदि करने का काम भगवान स्वयं करते हैं किसी महापुरुष को नहीं देते ब्रह्म अगर ब्रह्म हो जाता जीव तो फिर यथायुमान भूतान जायन्ते में करोड़ों ब्रह्म हो जाते एक मजाक बताएं आपको एक अद्वैती ऐसे भी है वो कहते हैं एक ब्रह्म है अच्छा वही ब्रह्म सब के अंदर है सब है यानी जितने जीव देखते हैं आप लोग ये सब ब्रह्म है अच्छा ये ये अलग अलग ब्रह्म नहीं हुआ करते एक ब्रह्म है वही सब में है अच्छा तो क्यों जी अगर ऐसा है तो वो ब्रह्म अगर ज्ञान प्राप्त कर ले हाँ, तो सब का अज्ञान चला जाए क्योंकि तो ब्रह्म मानते हैं यार हाँ, तो क्यों जी आज तक कोई ब्रह्म ज्ञानी हुआ नहीं हाँ नहीं हुआ होगा नहीं हुआ तो फिर वेद क्यों बना वेद को प्रकट किया आप वेद को तो मानते हैं हाँ वेद को मानते हैं तो क्या जवाब है <laughs> तो फिर तो अलग अलग ब्रह्म होंगे तो अलग अलग ब्रह्म होंगे तो कितने सारे ब्रह्म हैं आप तो एक मानते हैं <laughs> आ, बोलती बंद <laughs> <laughs> तो भगवत प्राप्ति के बाद भी आनंदी भगवत वेद कह रहा है हा तैत्रोपनिषद दो सात सुखी भगवत वेद कह रहा है कठ रुद्रोपनिषद तो ऐसा नहीं है ब्रह्म हो जाएगा कोई जीव ब्रह्म में जो गुण है और सब मिलेंगे उसको ज्ञान मिल जाएगा आनंद मिल जाएगा नित्य जीवन दिव्य देह सदा को माया निवृत्ति त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचकोष सदा को चले जाएंगे ये सब हो जाएगा तो इस प्रकार अब आप समझ गए कि जीव भगवान की शक्ति है तटस्थ शक्ति है और भेदा भेद संबंध दोनों है और सदा रहेगा हम सदा से मायाबद्ध थे लेकिन एक दिन माया से रहित तो हो सकते हैं अगर ये मैं मेरे को जान ले समझ ले पा ले वो मेरा कौन है और दो ही है बचे हुए मैं के अलावा एक वो एक ये वो माने भगवान ये माने माया अभी इसको पकड़ना है कि कौन मेरा है कौन पराया है फिर बताएंगे लाड़ी लाल की